तव कथा मृतम तप्त जीवन कविड़ित कल मापम श्रवण मंगलम श्री मदात तृतीय दिवस वचनामृत सप्ताह का कल हम लोगों ने देखा दो प्रश्नों पर भगवान श्री कृष्ण देवालोक पात कर रहे हैं जिज्ञासु के चार चरण होते हैं हम लोगों ने देखा उसमें से दो चरण कल हो चुका था <coughs> पहला मास्टर महा से पूछते हैं कि ईश्वर में मन कैसे जाए विस्तार से हम लोगों ने देखा और दूसरा प्रश्न था कि गृहस्थ में रहते किस प्रकार रहना चाहिए इन दोनों पर विस्तार से हम लोग का हो गया आज तीसरे प्रश्न पर आते हैं <coughs> मास्टर अच्छा ईश्वर का क्या दर्शन किया जा सकता है कैसे प्रश्नों में भी अपने आप में उन्नति वोल्यून कह सकते हैं प्रश्नों में विकास जिज्ञासा में विकास हो रहा है करके ठीक है मान लिए ईश्वर हैं मान लिए किस तरह से संसार में रहना चाहिए अब कृपा करके यह बतलाइए कि वास्तव में क्या ईश्वर का दर्शन कोई कर सकता भी है यह कल्पना मात्र है हाँ, अवश्य जा सकता है? बीच बीच में निर्जनवास उनका नाम गुणगान वस्तु विचार ये सब उपाय अवलम्बन करने चाहिए छोटे से एक पंक्ति में उन्होंने बहुत विस्तार कि नहीं की एक पंक्ति में समझा दिया कह रहे कि हां अवश्य क्या जा सकता है <coughs> बोधसार नामक एक प्रकरण ग्रंथ है उसमें कई श्लोकों का निर्जात जो है वह है आस्तिक बोध आस्तिक बोधात आत्मशुद्धि आत्मशुद्धि आत तत्वोपलब्धि तो भगवत दर्शन भगवान लाभ आत्मदर्शन ब्रह्मज्ञान कुछ भी हम कह ले उसका मूल जो है आधारशिला जो है वो है आस्तिक बोध ठाकुर कह रहे कि हाँ अवश्य क्या जा सकता है ऐसा जब तक आस्तिक बोध में आप में नहीं हो जाए कि हाँ हम आप भगवान का दर्शन करने में सक्षम हैं ही हैं तब तक वो नहीं हो पाएगा तो कह रहे आस्तिक बोध आता आत्मशुद्धि हम आप करने में सक्षम तो अवश्य हैं, मगर फिर भी क्यों नहीं कर पा रहे हैं उपयुक्त नहीं बने हैं क्यों उपयुक्त नहीं बने मोहत अज्ञान और मोह हम लोगों के मन को हम लोगों के अंतःकरण को घेरे हुए हैं। असम भावना विपरीत भावना नहीं नहीं नहीं प्रबल इट्स बियड माई कैपेसिटी मैं नहीं कर पाऊंगा दूसरो लोगों से भले ही हो जाए मगर मुझसे नहीं होगा मैं नहीं कर पाऊंगा कह रहे कि बहुत होना चाहिए मुझसे ही होगा और साथ ही साथ कह रहे कि बीच बीच में निर्जनवास उनका नाम गुणगान वस्तु विचार ये तीन सहायक तत्व के रूप में कह रहे हैं ये सब उपाय अवलंबन करने चाहिए अवलंबन करना चाहिए अर्थात भावाश्रित्य तीनों की तीनों भावनाओं भावों का आश्रय करके तब साधक अगर अग्रसर होवे तो अवश्य होगा क्या कि बीच बीच में निर्जनवास अभी आ, आ, आज, आज हम इन सबका विस्तार पाएंगे श्री रामकृष्ण मास्टर चौथा प्रश्न पूछते हैं कैसी अवस्था में उनका दर्शन होता है तीन प्रश्न हो गए अब चतुर्थ प्रश्न किस अवस्था में अपने आप को हम ले जाएं साधक अपने आप को नित करे तो भगवान का दर्शन हो सकता है श्री रामकृष्ण कह रहे खूब व्याकुल होकर क्रंदन करने से उनको अवश्य देखा देखा जा सकता है खूब व्याकुल होकर क्रंदन करने से उनको देखा जा सकता है मनुष्य स्त्री पुत्र के लिए घड़ो रोता है रुपए पैसे के लिए रो रो कर नदिया बहा देता है मगर ईश्वर के लिए भला कौन क्रंदन करता है इतना कहकर अपने मधुर वाणी से गाना गाना प्रारंभ करते हैं डाक देखी मोन डाकार मोतोन कैमोन श्यामा थकते पारे रेमन जरा आंतरिक पुकार से पुकारा तो सही मैं भी देखो भला कैसे वे रह सकती है कैसे श्यामा रह सकती है क्या कैसे काली रह सकती है हे मन यदि एकांत में हो तो जवाब ले लो और भक्ति रूपी चंदन मिलाकर कर मां के चरणों में पुष्पांजलि अर्पण करो दो तीन चीजें इसमें आ गई एक तो हो गई कि पुकारने कैसे पुकारना चाहिए बच्चा सब यो कर रहा है कि मां खाना दो मां खाना दो मां खाना दो माँ खाना नहीं दे रही है मगर जब खाने के लिए व्याकुल हो गया रो रहा है बच्चे को और कुछ भी तृप्ति नहीं हो रही है खिलौना भी फेंक दे रहा है तब माँ से और रहा नहीं जाता मां सब काम फेंक कर बच्चे को खाना खिलाने के लिए चले आते हैं चले आती है तो कह रहे हैं कि दूसरी चीज यहाँ पर मन यदि एकांत हो जावे हमारे आपके मन में भीड़ रहती है कामना वासनाओं का भीड़ हजारो वासनाएं उनमें से एक वासना हो गई चलो ईश्वर का नाम ले लेते हैं चलो उनको पुकार लेते हैं इसलिए वो इफेक्टिविटी नहीं रहती तो यहां पर कह रहे हैं कि व्याकुलता होने पर ही अरुण उदय हो जाता है तत्पश्चात सूर्य दिखाई देगा व्याकुलता के बाद ईश्वर दर्शन कह रहे कि व्याकुलता होने से मानो की अरुणोदय हो गया दूसरे जगह कह रहे हैं कि पूर्वाकाश में लालिमा होने के साथ ही साथ सूर्योदय होने में देर जैसे नहीं लगता सब को पता चल जाता है उसी माते व्याकुलता तो व्याकुलता है क्या वे पूर्वक आकुलता आकुलता अर्थात तो फिल्ट नीड ये हमें चाहिए ये मैं पाकर ही रहूंगा इसके बगैर मेरा नहीं चल रहा है और वो जब आकुलता वो फेल्ट नीड जब एक विषय पर हो जाए एक तत्व को पाने के लिए हो जाए विपूर्वक आकुलता अर्थात ये, ये नहीं चाहिए ये नहीं चाहिए ये नहीं चाहिए कुछ भी नहीं चाहिए व्याकुलता को विस्तार से हम लोगों ने कठोपनिषद में देखी थी नची के तौर तो कुछ भी नहीं चाहता है उसको भुलाने का इतना प्रयास कर रहे हैं या आचार्य तुम ये ले लो ये ले लो ये ले लो ये ले लो और यह भी ले लो और ये इसे भी मैं तुमको देता हूँ उसके साथ यह भी तुमको देता हूँ मगर वे कहते है तभी वाह तब नृत्य गीत वो हो गई व्याकुलता अर्थात किसी तरह किसी कंडीशन में साधक जब कम्प्रोमाइज नहीं कर ले आपस नहीं कर ले दूसरे किसी सुखों के साथ वही व्याकुलता यानी कि व्याकुलता होने पर सूर्य जैसे देखा दिखता है वैसे ही व्याकुलता के बाद ईश्वर दर्शन होता है यही है धर्म विज्ञान जड़ विज्ञान में फिजिक्स में हम पाते हैं लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एक नियम है नीचे के तरफ सब कुछ गिर जाता है धर्म विज्ञान का नियम है लॉ ऑफ लेविटेशन क्या लॉ ऑफ लेविटेशन नीचे से ऊपर उड़ जाता है यह मौलिक पार्थक्य हो गए जड़ विज्ञान और धर्म विज्ञान के साथ यह व्याकुलता आगे जाकर भगवान कह रहे हैं कि व्याकुल होने पर उन्हें पुकारना चाहिए अर्थात जब तक हमारे आपके अंदर व्याकुलता नहीं आती तब तक हम ईश्वर को पुकारे वो एक नाटक हो सकता है वो एक नोटं की हो सकती है वह भान हो सकता है वह आभास हो सकता है मगर वास्तव में वो पुकार पुकार होगा ये नहीं तब जाकर वो व्याकुलता युक्त पुकार को ही प्रार्थना कहा जाता है तो व्याकुलता तो त्पात प्रार्थना अंत तो गृपा यह जब एक बार कृपा मिल जाए ईश्वर की कृपा हो गई तो इसी कृपा से पानी का जैसे नियम है पानी नीचे की तरफ बहेगा मगर इस पानी को गर्म अगर कर दिया जाए तो भाप बनकर ऊपर उठ गया यही हो गया लॉ ऑफ लेविटेशन मगर पूरा 100 डिग्री सेंटिग्रेट होना पड़ेगा हम बोले नहीं एलपीजी गैस कम है अरे पानी तो उबल उबल उबल सात डिग्री हो गया तो उबल जाबल जा नहीं और गर्म करना पर अच्छा अच्छी हो गया मान ले मान ले सौ डिग्री हो गए ले उबल जाओ जा नहीं और ताप दो अच्छा नब्बे हो गया अब तो तू मान ले नहीं और पचानबे हो गया नहीं अभी भी नहीं उबलेगा लॉ ऑफ लेविटेशन के लिए पानी के भाव बनने के लिए पूरा सौ डिग्री सेल्सियस चाहिए तो पूरा व्याकुलता चाहिए व्याकुल होकर नहीं पुकारे तो वह उपासना नहीं कहलाई वह वा वासना कहलाई हम मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा जाते तो अवश्य है मगर किस हेतु जाते हैं वासना युक्त आग बनकर के भगवान कोर्ट में यह केस चल रही है इसमें मुझको तुम जिता दो मेरे मेरा बेटा फर्स्ट डिविजन से पास हो जाए ये हो जाए वो हो जाए वासना हो सकती है उपासना नहीं हो सकती ऊपर अर्थात नैकटत् निकट नजदीक का अवस्था ऊपर उप, आचार्य उपाचार्य मंत्री उपमंत्री तो उपासना अर्थात आसन अर्थात बैठना आसन ग्रहण करना नयकटत्व देवता के भगवान के निकट में बैठना अर्थात वही प्रार्थना वही उपासना और तब जाकर कभी कहीं जाकर कृपा करें बिल्ली का बच्चा सिर्फ म्यू म्यू करके माँ को पुकारना जानता है मांस को जहाँ पर भी रखती है वह वहीं पर चुप करके पड़ा रहता है कभी रसोई तो कभी धरती पर फिर कभी ग्रस्त के बिस्तरे के ऊपर रख देती है उसको कष्ट होने से सिर्फ म्यूम्यू करके पुकारता है और कुछ नहीं जानता माँ कहीं भी रहती है इस म्यूम्यू के पुकार को सुनकर तुरंत चली आती है। ईश्वर प्रसंग है टॉपिक है ईश्वर समस्त भूतों में है तो यहां पर हम एक विशेषता पाते हैं मास्टर महाशय का बहुत खास खास गुरुत्वपूर्ण महत्वपूर्ण जब प्रसंग चल रही हो प्रसंग चल रहा हो धारा चल रही हो प्रवाह में हो तो वे एक गीता के श्लोक की उद्धृति करते हैं अर्थात हम कह सकते हैं कि गीता के श्लोक का सबसे अच्छा भाष्य टीका अगर हमें पाना है तो वह है श्री राम कृष्ण देव के मुख से व्याख्या छठे अध्याय के 29वें श्लोक का उद्धृति यहाँ पर हम पाते हैं मास्टर महाशय के द्वारा करते हुए सर्वभूतस्थमात्मनम् स्थमात्मान सर्वभूता निचात्मनि ईक्षते सर्वत्र समदर्शनः दर्शन भगवान अर्जुन को कहते हैं अर्जुन सर्वत्र सम जो सभी जगह सभी लोकों में सभी प्राणियों में सभी भूतों में समदर्शी है समदर्शी अर्थात अपने आप को देखने में सक्षम है सभी के अंदर जब साधक या योगी या गृहस्थ या भक्त अपने आप को देखने में सक्षम है और च आत्मनि योग युक्त आत्मा और वो अपने आत्मा के साथ युक्त होकर सर्वभूतानी सर्वभूत स्तम आत्मानम संपूर्ण प्राणियों अर्थात अपने आप को सब में देखता और सबको अपने में देखता है इकते देखता है वही योग युक्त आत्मा है वही योगी है अर्थात फिर ईश्वर हम सोचते है कि सबसे कठिन कार्य अगर होवे कुछ तो वह भगवत प्राप्ति है मगर यहां पर भगवान कह रहे हैं कि इससे सहज कार्य तो कुछ हो ही नहीं सकता बस हमारे सोच में बदलाव की जरूरत है अब हम सबको जीव के रूप में देखते हैं, अब हम सबको मनुष्य के रूप में प्राणी के रूप में देखते हैं आदमी के रूप में देखते हैं मगर देखना पड़ेगा हम सबको आत्म स्वरूप देखना पड़ेगा परमात्मा अदृश्य है गॉड इज अनोन एंड अनोएबल पाश्चात्य चिंता धारा का आधारभूत है।, है कि गॉड इज अनोन एंड अनोएबल भगवान अदृश्य है मगर हमारे पारंपरिक भारतीय दर्शन में कहा जाता है कि यह बहुत बड़ी एक गलत धारणा है कैसा गलत कोई अंधा व्यक्ति अगर कहे कि प्रकाश अदृश्य है वह जैसे भूल है वैसे भूल इसमें हमें आपके इस उक्ति में भी होगी कि भगवान अदृश्य है अंधा जैसे कहता है प्रकाश अदृश्य है वो बेचारा खुद ही देख नहीं पा रहा है मगर जो लोग देखने में सक्षम हैं, वे लोग तो कहते हैं कि प्रकाश दृश्यमान है तो वो कह रहे हैं कि कृष्ण भी वही कह रहे हैं कि जिसने समस्त प्राणियों के अंदर अपने को देखा है और अपने को समस्त प्राणियों में देखा है वही योग आत्मा है व्याख्या मस्ट महा करते हैं मास्टर तब बराह नगर में अपने बहन के घर रहते थे ठाकुर श्री राम कृष्ण के दर्शन के समय से सर्वक्षण उनका ही चिंतन होता रहता था दो चीजें इसमें हो गई एक तो हम करते हैं और एक स्वतः हो रहा है अर्थात अमित छाप पड़ गया उनके चरित्र का ऐश्वर्य स्पर्श का इस भांति मास्टर महाशय के जीवन में दाग पड़ गया कि स्वतः हो रहा है सर्वक्षण उनका चिंतन हो रहा है सर्वदा ही जैसे वही आनंदमय मूर्ति देख रहे हो और वही अमृत वाणी सुन रहे हो यही सार्थकता है वेदांत के बहुत उच्च एक धारणा कंसेप्ट यहां पर मास्टर महाशय के जीवनी में पाते हैं तो अपने, अपने ज्ञान के साथ भूमि है पहला शुभे मन में शुभेच्छा जगी इतना दूर आप लोग आने की कुछ जरूरत ही नहीं थी दिन भर ऑफिस करने के बाद यू हैव द टीवी सीरियल्स आपके घर में जाकर मगर नहीं आपके मन में शुभ इच्छा जगी कि नहीं हम घर में नहीं रहेंगे इतना दूर एक बार दो बार भी मेट्रो चेंज करके भी यहाँ से वहां तक जाएंगे ये शुभ इच्छा जगी कुछ सत प्रसंग सुनने का यह तो बहुत हो का होता है मगर यहाँ पर कुछ लोग इस अवस्था के बाद आगे नहीं बढ़ सकते है दूसरी अवस्था है विचारणा शुभेच्छा में जो कुछ सत्संग में श्रवण हुई श्रवण के ऊपर विचरण करना मानसिक रूप से उसमें विचारणा इसमें भी बहुत लोग ड्रॉप आउट हो जाते हैं ड्रॉप आउट हो गए विचारणा तक नहीं कर पाए जिन लोगों ने विचारणा कर भी ली तृतीय तो अवस्था तनु मानसा विचारणा करके उसको अपने जीवन में उतारते उतारते उनका मन अब तनु हो गया कंसेंट्रेटेडेड हो गया सुबह जब सूर्य उठता है सूर्य उगता है तब दिल्ली का टेंपरेचर होगा 10-11 डिग्री से, सेंटीग्रेड बारह बजे एक बजे जब मध्यान्ह गगन में मारतंडेय को हम पाते हैं तब डिग्री होगी 30 बत्तीस डिग्री पांच छह घंटे के दरमियान सूर्य के डिग्री में जो कुछ भी कुल इजाफा हुआ बढ़ोतरी हुई उसके ताप में दस से बारह या पंद्रह डिग्री मगर यही सूर्य की किरणें अगर एक लेंस के माध्यम से हम गिरवाएं बचपन में हम लोगों ने देखा था लेंस के माध्यम से कागज को जलाते हैं कागज जल जाता तो एक मिनट भी नहीं समय लेता उस लेंस के माध्यम से कागज को जलाने में हम जानते हैं फिजिक्स के छात्र जानते हैं व्हाट इज द बर्निंग पॉइंट ऑफ पेपर 300 डिग्री सेल्सियस में कागज जलता है तो प्राकृतिक नियम में आज छह सात घंटे में आठ से दस डिग्री सेल्सियस का इजाफा और एक लेंस के माध्यम से दो सो अस्सी दो सौ पचासी डिग्री एक मिनट में बढ़ गया तो यह कैसे हो गया विचारणा ध्यान के माध्यम से इसलिए ध्यान की जरूरत पड़ती है मेडिटेशन तो शुभच्छा में जो श्रमण साधक लोग करते हैं हम आप जो श्रमण करते हैं उसी को विचारणा विचरण मानसिक विचरण इसी का नाम हो गया ध्यान विचारणा करने से मन कंसंट्रेटेड हो जाता तनु मानसा तनु मानस एक बार हो गई तो सत्वापत्ति विद एफर्ट्स जरा से एफर्ट्स करने से ही मन इष्ट देव में अपने प्रतिपाद्य विषय में चला जाता है उसके बाद ऑफ so तो पहुंच गई उसके बाद ब्रह्मविद्रिद्रह्मविद विद, वरिष्ठ तो असत्वापत्ति अर्थात वे एक बार मास्टर महाशय ठाकुर का दर्शन हुआ उसके बाद घर में सदा सर्वदा यही वो सोचते रहते हैं कि कैसे उस आनंदमय मूर्ति को मानो की वे देख रहे हैं उनकी अमृतवाणी सुन रहे हैं या फिर से एक वेदांत की बहुत बड़ी बड़ा सिद्धांत वाक्य प्रमाणित हो गया हमारे अंदर जो है हम बाहर वही देखेंगे मेरे अंदर अगर आनंद है तो मैं बाहर आनंद देखूंगा मेरे अंदर दुख है तो मैं संसार में दुख ही दुख देखूंगा मेरे अंदर क्रोध है तो मैं संसार के सभी व्यक्तियों को क्रोधी ही देखूंगा तो ईश्वर के सान्नि में अवतार के सान्नि में आकर जिसका जो जरा सा भी प्रयत्नशील हो जाए उसमें उद्दीपना हो जाती है आज मास्टर महाशय अनुभव कर रहे हैं सदा सर्वदा वही आनंदमय मूर्ति जैसे चारों ओर विचरण कर रहा हो वे सोचते हैं विचार करते हैं दरिद्र ब्राह्मण ने किस प्रकार इतना सारा गंभीर तत्व अनुसंधान किया है और जाना है और इतने सहजता के साथ यह सब बातें वे औरों को समझाते हैं उन्होंने अब तक और किसी को नहीं देखा जो इतने सहजता के साथ शास्त्रों के जटिल तत्व का व्याख्या कर सके देखते ही देखते पांच रविवार पांच मार्च आ गई वराहनगर के नेपाल बाबू के साथ चार बजे वे दक्षिणेश्वर के उद्यान वाटिका में पुनः आ पहुंचे नहीं नहीं मानो कि उन्हें कोई खींच लाया हो देखा उसे पूर्व परिचित कमरे में ठाकुर श्री राम देव अपने छोटे तख्त के ऊपर विराजमान हैं वहां पर कमरा भर लोग है रविवार को अवकाश मिला है तभी भक्तगणों का समावेश हुआ है भक्तगण सब कलकत्ता नगरी से उनका दर्शन हेतु आए हुए हैं। अभी तक मास्टर के साथ और किसी का भी आला परिचय नहीं हुआ है उन्होंने सभा में एक तरफ आसन ग्रहण किया स्वभाव से मास्टर काफी लाजुक है एक कोने में बैठकर वो देख रहे हैं। भक्तों के संग सहस्य वन ठाकुर चर्चा रत है एक उन्नीस वर्षीय युवक को लक्ष्य करके उनकी ओर देखकर ठाकुर जाने कितने ही प्रफुल्लित आनंदित होकर अनेक बातें कर रहे हैं बाद में पता चला इसी लड़के का नाम नरेंद्र है कॉलेज में पढ़ते हैं और साधारण ब्रह्म समाज में नियमित जातायात करते हैं उनकी बातें तेज जो हैं उनके दोनों चक्षु उज्ज्वल हैं भक्त का चेहरा है चर्चा पहले से चल रही थी बीच से मास्टर ने श्रवण किया मास्टर ने अनुमान लगाया ये बातें उस विषय शक्त गृहस्थ के संबंध में हो रही है संसार में रहते हुए कुछ लोग ईश्वर को पाने के लिए ईश्वर ईश्वर क्या करते हैं धर्म धर्म करते हैं मगर जब दूसरे लोग उनके निंदा करते हैं तो वे अपने आप को विरत कर देते हैं यह बात आप भी आजमाइएगा कुछ दिन जरा ज्यादा करके आश्रम में आया जाया करिए आपके रिलेटिव्स लोग कटुक्ति करना शुरू कर देंगे बड़ा भक्त बन गया तू और आश्रम में जाते जाते साधु संग करते करते मन जब खीन होना शुरू हो जाएगा बाहर के संसार से मन जब स्वत बटोरते हुए ईश्वर के तरफ आ जाएगा अब देखिएगा कि सजने धजने में उतना मन नहीं जा रहा है आप चले आ रहे साथ में वैनिटी बैग नहीं ली, चले आ रहे रात में किस ड्रेस को पहन पहनकर किसी मैरिज पार्टी में जाना चाहिए जानना ही पड़ता है इसलिए जा रहे हैं मगर उतना सज धज के साथ नहीं ठाकुर कह रहे हैं तब आपके निकट आत्मीय लोग कटाक्ष करना शुरू कर देंगे और ताकि उनके कटाक्ष को बंद कर सके और फिर से जो कर रहे थे वही करना शुरू कर देंगे ऐसे भक्त हतभाग्य है जरा सा उद्दीप ना हुई उनमे इस जगह मगर फिर से अपने रिश्तेदारों जो लोग संसार में डूबे हुए कह रहे हैं कि, मगर संसार के ऐसे लोग जो लोग सबका निंदा करते हैं कामना वासना में परिपूर्ण डूबे हुए है लोग उन्ही के बारे में चर्चा करते हैं मगर आप जो उनसे जरा हट कर चले दो दिन चले पंद्रह दिन एक महीने चले लोगों के आलोचना का विषय बन जायेंगे रहेगी ठाकुर सिखा रहे हैं कि संसार में ऐसे लोगों को कैसे रहना चाहिए सत्संग में और रहना चाहिए और ऐसे लोगों का जो लोग संसार में आ सकते हैं डूबे हुए हैं दुष्ट प्रकृति के हैं उनका उनके संग किस प्रकार व्यवहार करना उचित है यही प्रसंग चल रहा है मास्टर महासेन ने अनुमान से, से समझ लिया यहाँ पर इसका विस्तार नहीं पाते हैं पांच मार्च अठारह ईस्वी के इतवार के दिन की चर्चा हम तृतीय खंड अखंड श्रीमदर्शन में विस्तार से पाते हैं वहां पर जाकर कह रहे हैं श्री कृष्ण देव नरेंद्र के प्रति अच्छा नरेंद्र तू क्या कहता है तू इधर इतना आना जाना करता है संसारी लोग तेरे को देखकर अगर कुछ बोले तो तुम मन ही मन क्या समझेगा नरेंद्र जी मैं समझूंगा कुत्ते भो भो कर रहे हैं श्री राम कृष्ण देव सा हास्य नारे ना इतनी दूर नहीं इतनी दूर नहीं सभी का हास्य ईश्वर सर्वभूतों में है तो भी भले लोगों के साथ मेल मिलाप करना चाहिए मंद लोगों के भीतर अवश्य ईश्वर है मगर उनसे कुछ फासला रखना चाहिए एक नियम गृहस्थों को कह रहे हैं बार बार भगवान सत्संग सत्संग ये मानो की गृहस्थों का एक रोग है बहुत ही जटिल और कठिन रोग भवर रोग इस भ रोग के लिए चार दवाए प्रिस्क्रिप्शन दे रहे हैं ठाकुर चार दवाए ये चारों के चार रोग ऐसे एंटीबायोटिक है ऐसे स्टेयड है जिसका साइड इफेक्ट नहीं है फ्रेंडली है क्या साधु संघ निर्जनवास व्याकुलता और वस्तु विचार शास्त्र में हम पाते हैं सत्संगत्वे निसंगत्वम सत्संगत्व निसंगशयनासम संशयना से जीवन मुक्ति करके सत्संग वेट इट लीड टू एन ए पर्सन एन साधक सत्संग अगर ठीक ठीक से होवे एक टिग्नोमेट्रिका एक मानो कि आप फैक्ट्राइजेशन एक कर रहे हैं फाइनली आप हो जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड इज टू राइट हैंड साइड करते करते दो तीन पन्ने के बाद इज टू जीरो सत्संग अगर ठीक से हो जाए सत्संगत्वे निसंगत्वम, निसंगता और लोगों के साथ सांसारिक आचार आचरण व्यवहार वार्ता में रुचि नहीं आएगी सत्संगत्व निस्संगत्वम निस्संग निर्मोहत्वम निर्जनवास अगर ठीक ठीक हो जाए सही मायने में निर्जनवास होने से निर्मोहत्वम संसार के प्रति मोह अब पांच दिन अगर हम न रहे हम सोचेंगे आये आय मेरा संसार क्या हो गया मेरा संसार क्या हो गया सब नष्ट हो गया नष्ट भ्रष्ट हो गया कुछ नष्ट भ्रष्ट नहीं होता है संसार ने मुझे बात कर नहीं रखा मैं अपने आप को संसार के साथ बांध कर रखा हूँ तो ठीक सत्संग निर्जन वास हो जाए तो निर्मोहत्वम आज अगर एक हजार वस्तु के साथ मोह रूपी बंधन से मैं बदा पड़ा हूँ तो आस्ते आस्ते आठ सौ छह सो सात सौ पांच सो इस पर मोह कमता कमते कमते कमते, कमते समीकरण संसार से घटते घटते ईश्वर के साथ हम युक्त होते रहेंगे निर्मोहत्व संशय जो समुष्यो का एक फंडामेंटल दोष है आधारभूत दोष संशय दोष होगा कि नहीं होगा नहीं होगा शिष्यों का तो अपने गुरु के प्रति भी संशय अरे मैं तो बहुत कुछ सोचता था ये मेरे गुरुदेव ने क्या मंत्र दे, इस, म, इस मंत्र से हो जाएगा मंत्र के प्रति संदेह गुरु के जीवन चर्या के प्रति संदेह ध्यान यज्ञ प्रणाली के प्रति संदेह अरे बाहर तो वे लोग इतने यज्ञ करवाते इतने सब कुछ करवाते मुझको कहा सुबह शाम बस जाप करो अगले में जाप करो बस संदेह करेगी निर्मोहत्वे संगसेनास और अगर एक बार शास हो ही जाए तो बचा क्या फिर संगसेना से जीवन मुक्ति वही ठाकुर यहाँ पर कह रहे हैं कि ऐसे लोगों से दूर रहना और ऐसे लोगों के पास रहना सच संग सिर्फ गिरवधरी मेरे पास आने से नहीं होगा न, मंडित, मुंडित सिर और गैरिक वसंधारिक से नहीं तो वे कौन है साधु वचनामृत में दूसरे जगह पाते चतुर्थ खंड में बहुत सुंदरता के साथ कहते हैं ठाकुर जहारे हेरिले मोने उठे कृष्ण नाम ताहरे जानी बे से वैष्णव प्रधान चैतन्य वैष्णव का एक है चैतन्य लीला में कि जहा हेरिले जिनको देखने मात्र से ही मन में ईश्वर का होता है उसी को तुम प्रधान वैष्णव या श्रेष्ठ साधु के रूप में उसको जानना फिर कह रहा हैं कि मायरी बुल्चे कसम से कहता हो जैसे डॉक्टर को देखने से रोग के बारे में वकील को देखने से मामले मुकदमे के बारे में चिंता होता है ठीक उसी बात साधु को देखने से अगर ईश्वरीय उद्दीप न हो तो ऐसे सत्संग करने से क्या होता है ऐसे सत्संग करने से ही क्या होगा ये समीकरण सिद्ध हो जाएगा मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे जब तक भक्त का ये समीकरण सिद्ध ना हो जाए वेब टू एस्टेब्लिश अवर रिलेशनशिप विद गॉड कल जो हम लोगों ने देखा एक एयर बबल दूसरे एयर बबल के साथ अपना समीकरण सिद्ध कर रहा है दूसरे हवा के बुदबुदे को बुलबुले को सोच रहा कि यह मेरा है वो बुलबुला फट गया दुख हो गया दूसरा और बुलबुले के साथ वो भी फट गया बन खराब हो गया बस एक आत्मकथा बन गई कष्ट का दुख का मगर जिस दिन उस बुलबुले ने समुद्र के साथ यूनिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन एकत्व अनुभव कर लिया उसे मुहूर्त उस समुद्र के माध्यम से दूसरे हजारों लाखों करोड़ों बुलबुले के साथ होना समीकरण होना संबंध कुछ बुलबुले टूट भी जाए संबंध टूट भी जाए छूट भी जाए फिर भी उसको कुछ आना जाना नहीं क्या हो ती उस समुद्र के साथ उसका समीकरण सिद्ध हो गया जैसे बुधबुदे के इतने बड़े बड़े लहरे जिस समुद्र से उठ रही है जिस समुद्र में स्थायित्व पालन आ रही है और जिस समुद्र में विलीन हो जा रही है वही कह रहे हैं कि कि जितना जितना वह अपने आप को ईश्वर ईश्वर ईश्वर के सम्मुख पाएगा सिद्ध होता रहेगा मैं का हूँ, में कितना उतना ही वह अपने आप को ईश्वर के साथ पाएगा ईश्वर के सम्मुख पाएगा और जितना ईश्वर के सम्मुख पाएगा उतना संसार अपने आप छूटता रहेगा छूटता रहेगा फिर एक कहानी सुनो करके ठाकुर विख्यात कहानी कहते हैं हाथी नारायण और माहत नारायण का मैं कहानी नहीं पढ़ रहा हूं कहा था सबके अंदर नारायण है चिला रहा भागो भागो भागो हाथी पागल है भागो सब लोग भाग गए शिष्य नहीं भागा कहने लगा नहीं ये तो नारायण है हाथी ने सूर में उठाया पटक दिया चला गया बेहोश हो गया गुरुदेव गुरु भाई लोग जब आते कहते वो माहौत तो पर चिल्ला रहा था तो तू तो क्यों नहीं भागा क्यों भागो गुरुदेव आपने जो कहा था सब के अंदर नारायण है अरे हाथी के अंदर नारायण है तो माहौत के अंदर भी तो नारायण था वो तो नारायण बोल रहा था भागो भागो हटो हटो दस बारह साल पहले आप लोगों ने भी बार में पढ़ी होगी कलकत्ते में विजयादशमी के दिन एक आदमी कलकत्ता जू में माला लेकर पहुंच गया और जो फेंसिंग थी स्केल करके अंदर चला गया क्यों शेर को माला पहनाएगा क्यों वो मां का वाहन है तो बस और शेर ने भी जरा सा प्यार कर दिया हाथ से जरा मर दिया हो गया तो कह रहे कि ऐसे होने से नहीं चलेगा श्री रामकृष्ण लोगों के साथ वास करने के लिए दुष्ट लोगों के हाथ अपनी रक्षा करने के लिए जरा सा तमोगुण दिखाना जरूरत पड़ता है ये एक लाइफ स्किल है जीने की कला हुँ? लाइफ स्किल स्ट्रेटेजी यह है कहते हैं कि स्किल से इफ एस इज़ बीइंग ऑफ़ वो लाइफ स्किल तो का लाइफ का एस यही है क्या संसार में तो आप रहेंगे आश्रम जरूर पालन करेंगे मगर जरा सा प्रयोजन होने से जरा सा रजोगुण को अपनाना पड़ेगा कहना की तमस्य आभाष मात्र भगवत में है तमस का परिचय नहीं तम और रजगुण को अपनाना नहीं कह रहे कि रजगुण और तम गुण का आभास मात्र जरूरत पड़ने पर जरा सा ले लिया फिर उसको छोड़ दिया कह रहे कि दुष्ट लोगों के निकट फुतकार करके भय दिखाना चाहिए पीछे हानि न करे उनके ऊपर विष नहीं फेंकना चाहिए अनिष्ट नहीं करना चाहिए ईश्वर की सृष्टि में नाना प्रकार के जीव जंतु पेड़ पौधे हैं, जानवरों में भी मंद भले हैं, बाघ जैसे हिंसक जंतु भी है वृक्षों में मध्य और अमृत न्यायी वृक्ष भी है और विष वृक्ष भी है उससे संभल कर रखना चाहिए उसी भांति मनुष्य में भी भला भी है मंद भी है साधु भी है असाधु भी है संसारी घोर संसारी भी है फिर भक्त संसारी भी है उनसे जान कर समझ कर मिलना चाहिए जीव चार प्रकार के होते हैं बद्ध जीव मुक्ष जीव मुक्त जीव और नित्य जीव नित्य जीव कौन नहीं जानते हो जैसे नारद ये संसार में रहते तो अवश्य है मगर जीवो के मंगल के लिए जीव के शिक्षा देने के लिए ही मानो तो उनका धरा धाम में अवतरण होना बद्ध जीव कौन है विषय में आसक्त हुए रहते हैं और भगवान को भूले रहते हैं भूल करके भी भगवान का चिंतन नहीं करते कहते पत्थर का दीवार हो उसमें कील ठोके आप कील का सिर कील का नोक टूट जाएगा सिर कील का माथा टूट जाएगा फिर भी दीवार के अंदर पत्थर के अंदर कील प्रवेश नहीं करेगी ऐसे बद्ध जीव मुक्ष जीव मुक्त होने की प्रबल इच्छा तो उनमें रहती है मगर उनमें से दो एक ही मुक्त हो सकते हैं अंत में मुक्त जीव जो संसार में कामने कांचन में कदापि आपबद्ध नहीं होते जैसे साधु संन्यासी महात्मा गण जिनके मन में विषय बुद्धि होती ही नहीं जो सर्वदा ही हरिपाद पद्म का चिंतन करते हैं बद्ध जीव ईश्वर का चिंतन नहीं करता यदि अवसर होता भी है तो फिर इधर उधर की फालतू गप लगाना शुरू कर देता है नहीं तो वृथा कार्य करता है पूछने से कर, कहता है कि क्या करूं मैं चुप बैठ ही नहीं सकता कभी घर में घेरा बांध रहा है तो कभी ये तो कभी वो शायद समय नहीं कटता तो ताश खेलना प्रारंभ कर देता है सब कहा से मैंने एक सज्जन को देखा है वह अकेले अकेले लूडो खेलते दोनों हाथ से चलते हैं एक हाथ से एक बार ये चल समय नहीं कटता दीक्षा ले रखिए गम कमरे में लगभग एक, लग एक सौ डेढ़ पुस्तकें हैं ठाकुर स्वामी जी के ऐसा कोई भी पुस्तक नहीं है जो नहीं है उनके पास मगर समय काटने के लिए घंटों तक तो एक, एक बार साथ से चले लाल एक बार रात दाएं हाथ से लाल और बाएं हाथ से हरा हावर्स टूगेदर कोई भी उनके पास चला जाए फ्रिज में कोल्ड ड्रिंक्स वोल्ड ड्रिंक्स है सबको बोलेगा एक हाथ हो जाए भाई भाई आज एक हाथ हो जाए तो ये सब कुछ खिला के कुछ पिला कर भी इसी में समय व्यतीत करना कर कि ऐसे लोग बद्ध जीव होते हैं सप्तम परिच्छेद फिर गीता का बहुत ही सुंदर श्लोक के माध्यम से मास्टर महाशय इस आलोचना को आगे बढ़ाते हैं श्लोक है दसवें अध्याय का यो माम अजम अनादिच वेत्ती लोक महेश्वर स मतुन करके की मर्ेश मनुष्याण मनुष्यों में वह मनुष्य जो माम, जो मुझको ज और अमर के रूप में नित्य के रूप में जानता है और जो जानता है लोक महेश्वरम देवताओं में संपूर्ण लोकों में तो ईश्वर और देवताओं में भी महेश्वर हो श्रेष्ठ देव के रूप में जो जानता है ऐसा असम मनुष्य सर्व पाप ही संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है यह गीता के उन क्रांतिकारी श्लोकों में से अन्यतम श्लोक है जिसने की बहुत ज्यादा समस्या का उत्थान कर दिया यह कैसे माना जा सकता है कि भगवान के स्वरूप को जान लेने से समस्त पापों के हाथ से छुटकारा मिल गया मैं पापी हूं मैं लुच्चा हूं मैं लंपट हूं मैं चोर हूं मैं डकैत मैं घूस समाज में ऐसा कोई भी कर्म नहीं तथाकथित पाप कर्म नहीं जिसे मैंने नहीं किया मगर भगवान को मैंने जान लिया कि वे अज है वे अमर है उनका जन्म नहीं है उनकी मृत्यु नहीं है और वे लोगों में श्रेष्ठ है तो बस मेरे सब पाप गए नहीं इतना आसान नहीं है इसलोक को जानने के लिए गहराई में जाना पड़ेगा क्या गहराई दो शब्दों के ऊपर दारुमदा टिकी हुई है श्लोक का असम मूढ़ और व्यक्ति हो जाएगा जितने भी पाप मैंने मेरे द्वारा संपादित हो चुका होगा सब इसी मुहूर्त धुल जाएगा नष्ट हो जाएगा अगर मैं असम मूढ़ बन जाऊं अगर मैं व्यक्ति तत्वता हो जाऊं जैसे हुए थे गिरीश घोष ग्रीस घोष को कह रहे हैं कि जाओ जाओ आज गंगा पूजा है जाके गंगा स्नान करो आज के दिन गंगा का स्नान करने से लोग पवित्र हो जाते है कहते रहे गंगा अपवित्र लोगों के संस्पर्श में अगर अगर अपवित्र हो जाए गंगा को आना चाहिए मेरे पास मैं बाग बाजार का वही गिरीश घोष हूं जिसने की श्री कृष्ण देव का संग किया जिनने जिनको उनकी कृपा वर्षित हुई जिस पर संूढ़ कहते अगर पहले मुझे पता होता कि मेरे जीवन में आप आओगे तो और भी पाप क्या होता और भी पाप यु तो एक दो पहाड़ हुए होंगे शराब के बोतलों का न जाने कितने बोतल हो गए होते और भी पाप वे थे असम मोड़ क्यों उन्होंने तत्वतः व्यक्त्य कर लिया तीन दोनों शब्दों का अगर ना समझे तो आगे बचना मृत का हमारा पाठ ही रह जाएगा हम अंदर प्रवेश ही नहीं कर पाएंगे तो पहला चीज है असम मोड़ सुंदर भाष्यकार रहे हैं करके रहे यह संबंध असम मूड मूड कौन है तीन शब्द एक मूर्ख एक मूढ़ और एक असम मूड मूर्ख एक बच्चा है नादान है उसको पता नहीं है सत्य क्या उसको पता नहीं है क्योंकि असत्य में डूबा हुआ इसलिए वो मूर्ख है मूड कौन है हमारे आप कैसे बुजुर्ग ज्ञानी सब कुछ सुनने सब कुछ जानने के बावजूद जो हम उसी अज्ञान में ही पड़े रहते हैं और असम कौन है जिसने आचार्य से गुरु से तत्व का श्रवण किया श्रवण करने के बाद जान लिया क्या जानना संबंध क्या संबंध तीन प्रकार के संबंध मेरा शरीर के साथ वह संसार के साथ संबंध है व मेरा परमात्मा के साथ संबंध मेरा शरीर के साथ संबंध अनित्य है अतीत में हजारों बार मैंने शरीर धारण किया था भविष्य में भी न जाने कितने और शरीर लेना पड़ेगा और संसार में जाने कितने बार मैं संसार में आया जाने कितने बार और जन्म के बाद मुझे संसार में आना पड़ेगा अर्थात समीकरण सिद्ध हो गई जब उस साधक का उस भक्त का कि इस शरीर के साथ संबंध अनित्य है इस संसार के साथ संबंध अनित्य है मगर इस परमात्मा के साथ संबंध नित्य है जीवात्मा परमात्मा के अलावा रह नहीं सकता जीवात्मा का परमात्मा के अलावा अस्तित्व नहीं रहेगा यह संबंध जब दृढ़ हो जाए तब जाकर हा? कि व्यक्ति अर्थात इस तत्व को व्यक्ति अर्थात श्रद्धापूर्व दृढ़ता पूर्वक और संदेह रहित होकर जब जान ले तब वो व्यक्ति होगा अर्थात वित्तीय क्या है लिख रहे भाष्यकार श्रुतवा च पटित्वा मत्वा ज्ञातवा वित्तीय वृत्ति च वित्तीय सबसे पहले गुरु या आचार्य के मुंह से श्रुतवा सुनकर अथवा पटित्वा शास्त्र ग्रंथों में पढ़कर मत्वा उस पर मनन करते हुए मनन मनन मनन मनन करते करते ज्ञातवा हिंदी में दो शब्द है मानना और जानना मानना एक सुपरफिशियल बात हो गई एक टेम्पोरि फेज तर्क का एक चलो मैं मान लिया बस अब तो खुश जस्ट इन ऑर्डर टू अवॉइड एन आर्गुमेंट वे टेक ऑफ़ दिस पर्टिकुलर वर्ड चलो मैं मान लिया मगर जानना एक बार जब जान जाए तो तर्क का अवकाश का तो श्रुतवा च पटित्वा मतवा ज्ञातवा तब वित्ती वृत्वा तब उसके अंतकरण में जो वृत्ति आएगी तदा ब्रह्मा काराकारित चित्त वृत्ति देती तब उसके मन में ब्रह्म काराकारिता चित्त वृत्ति कह रहे कि भगवान अर्जुन को कह रहे कि अर्जुन इस भाती जो असमूढ़ होकर और इस भाती जो व्यक्ति होकर मुझको जानेगा जितने भी पाप उसके जन्म जन्मांतर के पाप थे वे सब तुरंत दूरीभूत हो जाएंगे तो एक है वैय वैकित और दूसरा है समावैष्टिक वैकित पर्सनल प्रॉब्लम अर्जुन के मन में पर्सनल प्रॉब्लम वो पर्सनल प्रॉब्लम के लिए भगवान के पास जा रहे हैं मगर जो लोग यथार्थ आचार्य होते हैं उनका उत्तर पर्सनल उत्तर नहीं होता वो यूनिवर्सल आंसर होता है यूनिवर्सल आंसर इसलिए गीता कभी भी पुरानी नहीं होगी आज से पांच हजार वर्ष पहले कही गई गीता की बातें आज भी उतनी ही कारगर है क्यों प्रश्न गीता ने अर्जुन ने जो की थी वो उनका भरे ही वैय वैयिक प्रश्न हो मगर उत्तर था समावेस्टिक सोल्यूशन फॉर द मासेस तो यहाँ पर मास्टर महाशय या एक भक्त जो प्रश्न कर रहे वो उसका व्यक्तिगत प्रश्न हो सकता है मगर उत्तर जो लोग आचार्य होते इसलिए कहा गया या युगनायक अक्सर युवक लोग सोचते हैं कहते हैं कि आज विवेकानंद की वाणी का क्या जरूरत है उसको इतिहास के पन्नों में सुशोभित रहने देना चाहिए आज विज्ञान और प्रयुक्ति ऊंची ऊंची उड़ाने भर रही है सौ साल पहले कही विवेकानंद की बात है? नहीं नंद की बातें भी सीमाती समावैष्टिक थी तो एक वैयक्तिक प्रश्न एक भक्त पूछ रहे महाशय इस प्रकार के संसारी जीव का क्या कोई उपाय नहीं है इट वॉज ए पर्सनल प्रॉब्लम ऑफ दर्टिकुलर इंडिविजुअल जो आया हुआ था उस भक्त का मगर उत्तर में कहते हैं श्री राम कृष्ण हाँ उपाय अवश्य है फिर वही बात बीच बीच, बीच में साधु संघ निर्जनवास निर्जनवास में ईश्वर चिंतन में डूब जाना और विचार करना उनके निकट प्रार्थना करना चाहिए हे ईश्वर मुझे भक्ति दो मुझे विश्वास दो विश्वास हो जाने पर ही सब कुछ हो गया विश्वास से बढ़कर और कोई दूसरा वस्तु ही नहीं विश्वास रोज हरेक एकादशी में हम लोग दौड़ते दौड़ते आते हैं मंदिर में आज रामना में हम कहते भी है श्रद्धा विश्वास रूपिणो व्याभ्याम विना न पश्यंती सिद्धा स्वान्त ईश्वरम अर्थात विश्वास और श्रद्धा दोनों ऐसे गुण है भक्त के जीवन में जिसका पूर्ण रूप से विकास जब तक नहीं होगा तब तक अंतकरण में विराजमान ईश्वर का दर्शन हम नहीं कर पाएंगे वही कह रहे कि विश्वास विश, विश्वास का कितना जोर है जानते हो तुम सबने जरूर सुना होगा पुराणों में है रामचंद्र जो साक्षात पूर्ण ब्रह्म नारायण थे उन्हें लंका जाने के लिए स्वयं को तो सेतु बांधना पड़ा किंतु हनुमान राम नाम में विश्वास करके छलांग जो लगाया उसको सेतु का प्रयोजन ही नहीं हुआ सेतु सेतु का प्रयोजन नहीं हुआ मगर हमको आपको सेतु का प्रयोजन है सेतु क्या है यह सेतु तो विश्वास है प्लेइंग विदर्ड्स अगर किया जाए हिंदी में राम सेतु, राम से तू अर्थात राम से मेरा पार्थक्य क्या है इस विश्वास के सेतु का राम से मैं राम से तू राम से मैं राम से मुझमे पार्थक के क्या डिस्टेंस का इस विश्वास का करके विभीषण ने एक पत्ते के ऊपर राम का नाम लिख दिया और एक भक्त के कपड़े के आंचल में बांध दिया कि जाओ इसे खोल के मत देखना चले जाओ पैदल चलते चलते आधा समुद्र आ गए फिर उनके मन में संदेह का दाना जग उठा सोचने लगे भला इसमें क्या है खोल कर देखी तो नो खोला टुप करके डूब गए क्यों उन्होंने देखा बस राम का नाम लिखा है बस इसमें क्या है ये विश्वास तो कह रहे हैं कि विश्वास जितना बड़ा महापाप क्यों न होवे मगर जिसका ईश्वर पर पूरा विश्वास है उसका तो हो ही गया अपने देव कंठ से गाते हैं आमि दुर्गा दुर्गा बोले मां जो दी मोरी आखिर दिन नाता रो कैमो ने कहा जानबो शी हे माते दुर्गे मैं भी देखता मैं तुम्हारा बेटा जो हूँ हो गई संग्राम माँ के साथ बेटे का मैं मामा बोलते बोलते अगर अंतिम श्वास त्याग करू तो मैं भी देखता हूं ताल ठोक कर भक्त कहता है संत कहता है चेला कहता है कि मैं भी देखूंगा कि तू कैसे नहीं आकर रह सकती है देखो अब तू भले ही मुझको दर्शन ना दे मगर मरूंगा मैं तेरे नाम लेते हुए तब मैं ते तेरे को देख लूंगा इसमें भी बहुत बड़ा दर्शन छिपा हुआ है कहा जाता है कि मनुष्य रोज ठाकुर भी कह रहे हैं गिरिश बाबू को कह रहे हैं मां कह रही है नलिनी चट्टोपाध्याय जिसको काइजर के नाम से जाना जाता उनको कह रहे हैं माँ कहती है और भी भक्तों को कह रही है कि और कुछ करो न करो अंतिम में दिन में सोने के पहले ईश्वर को स्मरण ठाकुर का स्मरण करते हुए सो जाओ अर्थात दिन का अंतिम सोच हो ईश्वर का स्मरण आज का लास्ट थॉट विल वुड बी नेचुरल द फर्स्ट थाट ऑफ टूम आज आपके साथ मेरा झगड़ा हो गया मैं यही सोचते सोचते सो गए आप भी सोचते सोचते सो गए झगड़ा हो गया महाराज के साथ झगड़ा हो गया कल सुबह जेउ नींद टूटेगी आपके मन में और कुछ नहीं उठेगा आपके मन में यही उदय होगा कि महाराज के साथ झगड़ा हो गया था तो क्या हुआ प्रक्रिया रात भर सब कॉन्शियस माइंड में आपके मन में यही वृत्ति चली मां कह रही है कि बेटा ये इस यही करते करते अजपा जाप होता है अर्थात रात में आप जब करते करते ग्रस्त जीवन में रहते रहते जो कुछ भी करिए बट वी हैव टू टेक एंट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड केयर ऑफ अवर द वेरी लास्ट थॉट ऑफ द डे आज के अंतिम विचार के ऊपर संपूर्ण रूप से अगर हम लोगों ने अपना कब्जा हासिल कर लिया तो मोमेंटम जीवन में आ जाएगी कल सुबह जब मेरा मन जब नींद खुलेगी आंख भी खोलने की जरूरत नहीं है बिस्तरे को त्यागने की भी जरूरत नहीं है बस मन में वही मंत्र ईश्वर का स्मरण चलता रहेगा तो दिन का श्री गणेश जिससे अगर सुबह उठकर मैं गुस्सा कर लू तो दूसरा गुस्सा मेरे लिए दूसरा क्रोध आसान हो जाएगा तीसरा क्रोध और भी आसान हो जाएगा चौथा क्रोध और भी आसान हो जाएगा एंटेडेड टू एंग दिन भर मैं गुस्सा ही गुस्सा गुस्सा गुस्सा करता रहूंगा उठकर अगर पहले बार झूठ बात बोल दिया तो उस झूठ को ढकने के लिए दूसरा झूठ और आसान हो जाएगा दूसरा झूठ बड़ा हो जाएगा तीसरा झूठ भी और आसान हो जाएगा और बड़ा हो जाएगा चौथा झूठ भी और आसान हो जाएगा इसलिए पृथ्वी के समस्त धर्म कहते हैं कि दिन का शुरू करना चाहिए जब ध्यान से प्रार्थना से ईश्वर का स्मरण के साथ ईश्वर के स्मरण के साथ अगर मैंने दिन का दिनचर्या शुरू की अब क्रोधित होना जरा क्रोध को आश्रित करना जरा कठिन हो जाएगा क्यों धातु प्रसादात दिन पूरे अंतःकरण में ईश्वर फैल जा चुके हैं यह हो गया नित्य अंतिम स्मरण और नैमित्य अंतिम स्मरण करे जब मेरे प्रार निकलेंगे प्रार निकलते समय जो अंत में जो सोचेगा वही उसका हो जाएगा साउथ अफ्रीका में एक अंग्रेज ने बापूजी से पूछते हैं महात्मा गांधी से तुम तो कहते हो कि एक बार तुम्हारा देवता का नाम लेने से मोक्ष मिलता है राम एक बार नाम तो बार बार तुम राम राम राम राम भी कहते क्यों रहते हो कहते है हाँ अंग्रेज जी साहब ताकि अंतिम समय में मैं एक बार राम का नाम उच्चारण कर सकू उसी के लिए यह अभ्यास मात्र है लेने की तो बस एक बार ही जरूरत है मगर वो उसको कहा गया मरने की कला हम सब जीने की कला तो सीखते हैं कला यही हो गई की अंत में प्राण वायु जब निकले गयर मैं तुम्हारा नाम ले सकू तो मैं अवश्य तुमको पाकर ही रहूंगा दुर्गा दुर्गा पुरे तो ये हम जब करते करते जो कुछ भी हम करें तंत में तो आज यहीं तक कल फिर से से आगे चर्चा बढ़ाएंगे ओम शांति शांति शांति हरे ओम तत्सत श्री राम कृष्णार्पण मस्त mastu mastu